देवी भागवत पांचवा स्क धूम्रलोचन का वध अब रथहीन धूम्रलोचन के क्रोध की सीमा न रही उसके पास एक लोहमय सुदृढ़ परिक था उसे हाथ में उठाकर वह देवी के रथ के सन्निकट आ गया उस समय धूम्रलोचन की आकृति इतनी भयंकर हो गई थी मानो साक्षात काल हो वह काली की बातों से भरतना करने लगा अरिकुरूपे पिंगल लोचने मैं अभी अभी तुम्हें मार डालता हूँ कहकर उसने तुरंत आगे बढ़कर देवी पर परिख फेंका इतने में भगवती जगदम्बा ने ऐसा हुंकार किया कि उसके प्रभाव से धूम्रलोचन जलकर राख हो गया धूम्र जलकर भस्म हो गया यह देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत आनंद आतंक हो गया वे तुरंत भाग छूटे बाप रे बाप पुकारते हुए वे भागे जा रहे थे। धूम्रलोचन का निधन देखकर देवताओं के मन में अपार छा गया। आकाश में विराजमान होकर वे देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। राजन उस समय सम्रांगण का दृश्य बड़ा ही भयानक हो गया था अनेकों दानों मरे पड़े थे हाथियों घोड़ों और गधों की लाते बिछी थी युद्धभूम में पड़े हुए निष्प्राण दानवों को पाकर गिद्ध कौवे सियार बाज और पिशाक नाचने तथा कोलाहल करने में व्यस्त थे अब भगवती जगदम्बा युद्धभूमि से अलग होकर कुछ दूर चली गई और उन्होंने उच्च स्वर से शंखनाद आरम्भ कर दिया वह ध्वनि विपक्षियों के लिए अत्यंत भयप्रद थी उस समय सुंह अपने भवन पर विराजमान था उसे शंख ध्वनि सुनाई पड़ी थोड़ी देर के बाद भागे आते हुए गानों दिखाई पड़े उनका अंग अंग छीट गया था रुधिर से वे भींगे हुए थे मंच पर बैठकर युद्ध करने वाले दानवों के भी हाथ पैर और नेत्र टूट फूट गए थे उनकी पीठ कमर और गर्दन कट गई थी मुंह से केवल चिल्लाहट निकल रही थी उनकी स्थिति देखकर शुम्भ और निशुम्भ ने पूछा धूम्रलोचन कहाँ गया तुम लोग ऐसे छिन्न भिन्न होकर क्यों आ रहे हो सुंदर सुख वाली वह स्त्री क्यों नहीं लाई गई अरे मूर्खों सारी सेना कहाँ गई तुम घबरा क्यों रहे हो ठीक ठीक बताओ तो सही यह भय बढ़ाने वाली शंख ध्वनि अभी किसकी हो रही है गण बोले सारी सेना मर खप गई धूम्रलोचन के प्राण पखेड़ उड़ गए संग्राम भूमि में यह अमानुषिक घटना कालिका के द्वारा घटित हुई है और यह आकाशव्यापी शंख ध्वनि अंबिका की हो रही है देवताओं का हर्ष बढ़ाना और दानवों को शोकाकुल करना इस शंख का मुख्य प्रयोजन है राजन जिस समय देवी के सिंह ने समस्त सैनिकों को मार डाला और बाणों के आघात से सब्र टूट गए तथा घोड़ों की चेतना समाप्त हो गई तब देवताओं के आनंद की सीमा न रही वे आकाश में विराजमान होकर पुष्प बरसाने लगे हमने देखा कि सारी सेना युद्ध में काम आ गई धूम्रलोचन इस लोक से चल बसे तब हमने मन में निश्चय कर लिया कि हमारी विजय असंभव है राजेंद्र आप विचार कुशल मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श करने की कृपा करें महाराज आश्चर्य तो यह है कि वह जगदम्बिका अभी भी अकेली है उसके पास एक भी सैनिक नहीं है वह यह निश्चय है कि किसी भी विपत्तिग्रस्त समय में संपूर्ण देवता उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे ज्ञात हुआ है विष्णु और शंकर भी समयानुसार उनके समीप ही रहते हैं लोग पालगढ़ आकाश में रहते हुए भी इस अवसर पर उस देवी के समीपवर्ती बने हुए हैं